मृतपुराल करुणाल नमा भगवत् शंकर लोकशंकर करम शंकराचार्यम शराचार्यं केश पादरायण सूत्रभाष्यंदे भगवरात्मे मूर्ति ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र के अंतिम ब्रह्म अधिकरण पर विचार चलना है अपर ब्रह्मोपासना के विषय में जो निर्णय पिछले अधिकरण में हुआ है उसी को लेकर के सगुण विद्या का जो फल है जैसे स्वर्गादि में प्राप्त होता है इसी प्रकार यहां जो सिद्ध पुरुष गया है उनकी अपनी इच्छा से कदाचित शरीर का ग्रहण कर सकता है या कदाचित नहीं भी कर सकता है यद्यपि श्रुति दोनों तरह से कहती है तो भी ये लोक का फल होने के कारण एक भोग की दृष्टि से क्योंकि इस लोक में पहुंचता ही भोगार्थ है So, उस उद्देश्य को रख करके इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए कहा और उसी क्रम में यदि आवश्यकता पड़े उनकी इच्छा ऐसी हो गई तो अनेक शरीरों का भी निर्माण करेंगे वे सारे शरीर सचेत भी होंगे समनस्क भी होंगे एक ही मन का प्रतिपादी के समान अनेक भाव करके वहां जो भी भोग करना है उसको करेंगे इस प्रकार से निर्णय किया था अब अंतिम अधिकरण में ये भोग विषय अवस्था कैसी होती है वहां ऐसा निश्चय कैसे हो सकता है और जैसे लोग में सामान्य लोग में अनुभव होता है इसी प्रकार नित्य ही वहां भोग मानना चाहिए या अनित्य मानना चाहिए अथवा जैसा जो जो वहां जाएगा उनका किसी का भोग किसी तरह और किसी का भोग और तरह ये मानना चाहिए इन सब विषय पर ये अंतिम अधिकरण में निर्णय देंगे तो इसमें न्यायधर ने टीका में कहा मनो देह सर्गादौ उत्सर्गदो यद्वर्य जगत सर्गे प्रमाणा अपवादम दर्शन कि मनोमय भोग होता है ऐसा कहा था मनो देह सर्गादौ उत्सर्गदो उपासना उपासितु कंजुपासक तो उपासक उपासक वहां पौंजे हैं उनको मन से भोग होता है यानी मानसीन भोग होता है ऐसा वहां कहा था अब वो भोग में जगत सर्ग आदि संबंध करेगा या नहीं करेगा यदि वो जगत सर्ग चाहते हैं तो वैसा जगत सर्ग निर्माण करेगा या नहीं करेगा ये एक विशेष विषय विचार करना है क्योंकि वहां पहुंचने के बाद में में ही पहुंचा है इसके कारण एक प्रकार के ब्रह्मा जी के साथ समानता यानी सायुज्य प्राप्त होता है सलोकता भी सायुज्य भी प्राप्त होता है ऐसे में ब्रह्मा जी के द्वारा संपन्न सारे कार्य एवं भोग आदि भी इनको प्राप्त होना चाहिए ऐसा सामान्य युक्ति है ऐसा प्रमाण जो भी सामान्य युक्ति है तो जगत सर्गे प्रमाणात् जगत सर्ग में भी प्रमाण हो जाएगा तो तस्य अभाव दर्शे इसमें नियम बनाएंगे एक प्रकार से जो नित्य हिरण्य गर्भ सृष्टि आदि में जो हिरण्यगर्भ गर्भ वहां मौजूद है उस हिरण्यगर्भ का और यहां से अभी साधन करके पहुंचे हुए जो सायुज्य सलोकता को प्राप्त करके पहुंचे हुए जो सिद्ध पुरुष है इनके लिए अलग व्यवस्था बनाएंगे तो व्यवस्थित रूप से होगा ये इस अधिकरण में निश्चय करेंगे उसके साथ उससे संबंधित और बात बताएंगे न्याय संग्रह में देखिए आपनोदि स्वराज्यम इत्यादि सुदेह परापरब्रह्म कार्य भूत भौतिक आदि विषय ऐश्वर्य ऐश्वर्य अपि सगुण बदा प्राप्ते। आपनोदि स्वाराज्यम ये तैतरीय श्रुति है तैतरीय श्रुति ने कहा स्वाराज्य को प्राप्त करता है यानी अत्यंत स्वतंत्रता को प्राप्त करता है तो इससे वहां और कई परतंत्र होने की बात नहीं आती है इसलिए आपनोदि स्वाराज्यम इत्यादि श्रुते हैं पर अपरब्रह्म कार्य भूतभौतिक का सृष्टियादि विषय ऐश्वर्य पर ब्रह्म के द्वारा कार्य परब्रह्म अधिष्ठित और अपरब्रह्म हिरण्य गर्भादि के द्वारा कार्य जो भूतभौतिक सृष्टि आदि है भूत सृष्टि और भौतिक सृष्टि पंच भूतों की सृष्टि तन्मात्रारूप में प्रथम में और स्थूल रूप में द्वितीय में तो भूत सृष्टि है और भूत कार्य जितने भी कार्य हैं लोक में ये सब भौतिक कार्य है तो ये इन दोनों की सृष्टि इत्यादि विषय में और ऐश्वर्य अपी तो जो ईश्वर भाव हिरण्यगर्भ को प्राप्त है वे सारे भी सगुण विदाम प्राप्त सगुण वेता को ये उपासक गए हुए हैं इनको वे सारे वैसे के वैसे प्राप्त होंगे ऐसा प्रमाण से युक्ति से निश्चय होता है यह स्वीकार करके होता है ऐसा काम प्रलयाद उत्थान समय भूतभौतिका यह सृष्टा तस्व स्थिति नियमादो अभी ऐसे पूर्व पक्ष का अभिप्राय था कि आपनोदी स्वराज्यम इत्यादि सुधी और भूत भौतिक सृष्टि आदि कार्य में इनकी भी प्रवृत्ति होगी जो उपासक वहां गया है उनके भी प्रवृत्ति है ऐसे प्राप्त होने पर अब इसके लिए युक्ति बताते हैं यह नियम बताने के लिए कुछ कारण होगा प्रलयाद उत्थान समय प्रलय से जब उत्थान होता है पूर्व प्रलय हो चुका है उस प्रलय से पुनः सृष्टि उत्थान है उत्थान के समय में भूत भौतिका नाम या सृष्टा भूत सृष्टि और भौतिक सृष्टि करने वाले जो श्रष्टा है परम दृष्टा परम श्रष्टा है वह तस्व स्थिति नियम वही वहां रहता है ऐसा नियम है कि सृष्टि के पहले जो नित्य सिद्ध ईश्वर है हिरण्य गर्भादि रूप में वही वहां रहता है क्योंकि प्रणय के बाद ये अन्य जीवों का रहना नहीं बनेगा तो एक ही, ही वहां हिरण्य गर्भ रहता है अब सृष्टि करना चाहते हैं तो सृष्टि के पहले जो विद्यमान रहेगा वही सृष्टि कर पाएगा सृष्टि तो के बाद आने वाला तो सृष्टि कर नहीं सकता और ये जो नित्य सिद्ध ईश्वर है इनका तो पूर्व कृत कर्मों के कारण नियम से क्रम से कर्म के फल रूप में या उपासना के फल रूप में उनको ये पद प्राप्त हुआ इसलिए वो सृष्टि के पूर्व काल में स्थिति उनकी होती है जो कोई किसी को कोई बनाना है तो उसके पहले रहना पड़ेगा अब ये जो भी जीव अभी प्रकट हुए हैं और साधन किया है बाद में पहुंचा है ये तो चिट्ठी के बाद में प्रकट होंगे क्योंकि शरीर आदि में रह कर के साधन किया है यही तो मालूम होता है अब शरीर आदि के रह कर के साधन नहीं करता है तो प्रशास्त्र भी प्रमाण नहीं होगा क्योंकि शास्त्र तो उनके लिए प्रवृत्त होता है जो शरीरधारी है अब बागी के लिए तो ये शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं यानी पूर्व जो हृण्य है वो तो स्वयं शास्त्र के वक्ता होते हैं अब उनके लिए आ, शास्त्र नियम आदि अर्थात जो साधन आती है वो आवश्यक नहीं होता है तो इसीलिए जो सृष्टि सृष्टि के आदि काल में विद्यमान रहने वाले उसी का ही कर्तृत्व तो निर्देशात उसका ही कर्तृत्व तो मानना पड़ेगा सृष्टि के विषय में और सृष्टि उत्तर काल भाविनाम उपासका प्रणय मुक्त अब क्या होता है कि सृष्टि के उत्तर काल में जन्म लिए ये ये जो उपासक हैं अपर ब्रह्म उपासक जो अभी ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए हैं, इनका तो महाप्रलय होने के बाद में मुक्त हो जाना है ये तो बाद में भी नहीं रहता तो सृष्टि के पहले भी नहीं रहेगा और सृष्टि के बाद में भी नहीं रहेगा तो प्रलय काल में इनके अस्तित्व है नहीं इसीलिए भोगमात्रिंगाच तो भोग मात्र साम्य लिंग हुआ है अब बीच में इनको सृष्टि करने का अवसर नहीं अब जो हिरण्य गर्भ ने सृष्टि किया है स्वयं सृष्टि कर चुके हैं तो उस सृष्टि को पुनः सृजन करने का कोई सवाल नहीं होता और भूद आदि सब पहले से विद्यमान है क्योंकि वो तो सृष्टि करके तब उस सृष्टि में कार्य करके वहां पहुंचा हुआ है इसलिए सृष्टि में इनको दखल करने की कोई आवश्यकता नहीं है और पहले से हो चुकी है इसलिए जगत व्यापार वर्जयित सूत्र आएगा जगत व्यापार को छोड़कर जगत संबंधी सृष्टि संहार ये तीनों व्यापार इसको छोड़कर के स्वभोग साधन संबद्ध सगुण विधान ऐश्वर्य तो ये सगुणवेता इनके जो ऐश्वर्य प्राप्ति है जो अष्ट ऐश्वर्य आदि ये जो भी आ, यथा काम यथा कामित्वादि प्राप्ति ये सारे नियमित है मैंने परिसीमित है कि सृष्टि आदि व्यापार छोड़ करके अन्य में उनकी प्रवृत्ति होती है यानी भोग मात्र साम्य होता है तो वहां जाके सायुज्य प्राप्त करेगा सलोकता को प्राप्त करेगा और उसके द्वारा प्राप्त जो भोग आदि है वो प्राप्त करेंगे और उसी से अधिक और नहीं है इनका और सृष्टि आदि कार्य में इनका कोई दखल नहीं इसीलिए क्रमेण च मुक्ति रित्युक्तम उसके बाद में फिर क्रम मुक्ति को प्राप्त करता है। यही क्रम मुक्ति का क्रम है तो यहां से साधन करके गया और उसमें जैसा पहले कहा था उसी प्रकार प्रदी को उपासना इत्यादि को छोड़कर के अन्य यह प्राप्त करता है और प्राप्त करने के बाद में जो विशेष उपासना की है मुख्युदा को लेकर के प्राणोपासना आदि और भगवत शरणागति हो करके जो किए हैं उनको वहां से क्रमुक्ति होने की संभावना रहती है क्रमुक्त होते हैं और बाकी जो अन्य हैं जो शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और ऊर्धरेता है आश्रम विहित कर्मों का करते हैं लेकिन विशेष उपासना आदि नहीं किए मुख्यता को लेकर के उपासना आदि नहीं किए तो वो तो वापस आ जाएंगे उनके तो पुनरावृत्ति होगी और बाकी जो मुक्षु बन करके गए हैं उनको तो वहां से होगा तो ये ब्रह्मलोक जाने के लिए जितने उपासनाएं प्राणादि उपासनाएं शास्त्रों में विहित है उन उपासनाओं को यथावत यथाविति संपन्न करके जाने से ही वो क्रममुक्ति हो सकती है वहां से फिर उपदेश मिलेगा संप्राप्त प्रतिसंच जैसा श्लोक में पहले कहा था उसी प्रकार कर्म मुक्ति का उपदेश मिलेगा और उधर से प्राप्त होगा इसलिए दो विभाग वहां भी है और कार्य में भी विभाग है भोग में जो भोग मात्र साम लिंगा भोग मात्र वहां प्राप्त होता है जैसा वर्णन किया आयरम मधियम सराहा इत्यादि जो वर्णन किया इस प्रकार के कुछ भोग उनको प्राप्त होते हैं अब ये जो विषय भी निर्णय किया है इस पर कुछ विस्तार करना चाहते हैं कि अन्य अन्य लोग इस पर अनेक आपत्तियां करते हैं उनको इस विषय पर संशय होता है कि ये स्थिति कैसी बनती है इसलिए तरह तरह के प्रश्न उपस्थित करते हैं संशय उपस्थित करते हैं तो उनको लेकर के यहां विचार किया जाता है कि भास्कर आचार्य नाम के एक आचार्य हुए हैं वो पहले भाष्य पर अपने भाष्य लिखा है सूत्र पर भाष्य लिखे हैं तो उनका कुछ अभिप्राय कुछ अलग है और वो अभिप्राय को लेकर के टीकाकार बीच बीच में ये इंगित कर पहले प्रगड़ प्रक्रार, ने भी किया था ऐसे ही यहाँ अंत में इसका सारांश बता रहा है। अत्र केजिद आगमार्थ आगमार्थ हीना। यहां जो भास्कर मद अनुयायी है इनको लेकर के कैजित शब्द का प्रयोग किया कुछ लोग ऐसा है कि आगम अर्थ संप्रदायना यह आगम का अर्थ संप्रदाय के अनुसार अध्ययन नहीं किया ये असंप्रदाय वित्त है असंप्रदाय वित्त होने से क्या दोष होता है कि पूर्वाभर भाव से जहां क्या अर्थ करना चाहिए जिस स्थान में जैसा करना चाहिए इसका इनका ज्ञान नहीं रहता इसलिए जो उनको मन में लगा अपने ऊहापोह से जो लगा वो अर्थ लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है आगम अर्थ के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए संप्रदाय अनुसार ही अध्ययन करना पड़ता है कहीं से कैसा भी अध्ययन करेंगे तो वो अधूरा रहता है उसमें कुछ कमियां रहती है वो अर्थ यथार्थ नहीं जान पाता है इसलिए कहा कि ये जो भास्कर आचार्य के अनुयायी हैं ये आगमार्थ हीन है आगमार्थ संप्रदाय को न जानने वाले हैं। स्वबुद्धिया विभाग परियालोचितुम अशक्नुवंता अब अपनी बुद्धि से शास्त्रार्थ का यथार्थ विचार करने में भी अक्षम है क्यों सम्प्रदाय संप्रदाय के अनुसार इनका ज्ञान नहीं है इसलिए शास्त्रार्थ विचार कैसे किया जाए कैसा निश्चय किया जाए इस पर उनको ज्ञान नहीं है पर्यालोजित अशक्न बनता है असमर्थ है सही प्रकार से उसका अर्थ नहीं कर सकता ये इनके जो वाणियां इस प्रकार के जो होते हैं इनके वाणियां श्रवण मधुर होता है आपातः आपको तर्कसंगत भी लगेगा इससे लोग जो है लुभायमान होते हैं और फिर उनको मालूम नहीं पड़ता है कि ये कहां जा रहा ऐसे अनेक पंथ आज भी विद्यमान है वेदांत को लेकर के ही अनेक पंथ चलते हैं और कभी वेदांत को विकृत करके अपने तरस अपनी बुद्धि से प्रचार करने वाले होते हैं ऐसे ऐसे अनेक होते हैं ये सब शास्त्र की दृष्टि से अमान्य होते हैं लोग जिसको स्वीकार करते हैं इतने मात्र से कार्य नहीं होता है शास्त्र का यथार्थ विचार क्या है यह भी निश्चय करना पड़ता है इसलिए कहा कि ये इस प्रकार के अर्थ करने में यह स्वबुद्धि अर्थ करने में असमर्थ है क्योंकि इनको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं है। भगवत गीता भाष्य में तेरोध्याय में भाष्यकार ने कहा असंप्रदायवित सर्वशास्त्रविदभी मूर्खवद मूर्खवध उपेक्षणीय ऐसे शब्द प्रयोग किया कि जो संप्रदाय वेत्ता नहीं है संप्रदाय के परंपरा को नहीं जानता हो कि कहां से आरंभ करके कहां छोड़ना चाहिए क्या है कैसा अर्थ है इस प्रकार सूक्ष्म विषयों के पर्यालोचना ज्ञान जिसको नहीं हो ऐ संप्रदाय संप्रदायवित होता है संप्रदाय को नहीं जानता है तो नहीं जानने से वो सर्वशास्त्रविद भी सर्वशास्त्र, सर्वशास्त्र पारंगत होने पर भी सारे शास्त्रों का अध्ययन किया तो भी मूर्खवध उपेक्षणीय उसको मूर्ख मान करके उसको छोड़ देना चाहिए मूर्खदाय मूर्खदाय करेगा और क्या करेगा क्योंकि यथार्थ अर्थ नहीं जानने पर ऐसा होता है और जैसे ब्रह्मसूत्र भाष्य आदि आपने श्रवण किया इसमें भी अब सम्प्रदाय के अनुसार ज्ञान नहीं है केवल व्याकरण का ज्ञान है न्याय का ज्ञान है मीमांसा का ज्ञान है इतने से इसका अर्थ भी नहीं लगता संप्रदाय आचार्यों ने कैसे अर्थ किया उसको अनुसरण करना पड़ता है इसलिए सूत्र को जानने के लिए भाष्य और भाष्य को ठीक समझने के लिए तत्स्थान में जो सम्प्रदायवित्त आचार्यों की टीकाएं हैं उनका भी अनुसरण करना पड़ता है और उससे भी और स्पष्टीकरण के लिए विद्यार्थी के अपनी बुद्धि को और विकसित करने के लिए और तेजस्वी बनाने के लिए टिप्पणी आदि का भी अनुसरण करते हैं ऐसे हमारे परंपरा है तो जिसका हम अनुसरण करने का प्रयास करते हैं और करना चाहिए सभी को कि ये तभी जीवित रहेंगे तो सौ में एक व्यक्ति भी यथार्थ जान लिया ये बहुत बड़ी बात होती है आपने हजारों को सिखाया किंतु एक ने भी यथार्थ नहीं जाना तो वो व्यर्थ होता है और उससे दोष भी होता है इसलिए संप्रदाय अनुसार अध्ययन न करने के कारण ये भ्रम उनको भयदा हो गया पर्रह्मणि पित्रादि धीर पितादिर्भोग विशेष प्रकृतम सर्वर्ण उपवर्ण्य उपवर्न्य, उपवर्ण्य अकरण से शास्त्र सिद्धांत अ संगति पश्यंत वे क्या कहते हैं कि पर्रह्मणी मुक्त्यव ये जो परब्रह्म में जो मुक्त हुआ है यानी जो मुक्ति प्राप्त किया है धातु रूप में मुक्ति प्राप्त किया पर ज्ञान से ही प्राप्त किया ऐसे जो मुक्त हो गए उनके ही पित्रादि भोग विशेष ये पित्रादि भोग विशेषों की चर्चा जो शास्त्र में आई है ये उसी मुक्त पुरुष के लिए ही है ऐसा उनका अभिप्राय है तो मुक्त पुरुष के लिए हो गया तो मुक्ति शब्द का कभी प्रयोग किया ऐसे होने से उनको ये लगा कि ये पर रूप से जो ज्ञान प्राप्त किया तत्व से वाक्य के द्वारा ये मुक्त पुरुष जो हो गए हैं उनके ही ये भोग संकल्पादेव अस्य पितरा अतिष्ठी इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रतिपादित जो भोग आदि है ये प्राप्त होते हैं ऐसा उनका अभिप्राय तो भोग विशेषम प्रकृतम सर्वमुपवर्ण्य सब कुछ वर्णन करके इस प्रकार से विस्तार से उसका वर्णन करके जो जो वर्णन आया उन सबको लेकर के अस् अधिकरण से शास्त्र सिद्धांत असंक पश्यंत तब ये अंतिम अधिकरण जो जगत व्यापार अधिकरण है ये शास्त्र के दृष्टि से शास्त्र सिद्धांत से असंकत है ऐसा मान करके ऐसा देख करके क्योंकि यहां तो अपर वेता के विषय में विचार चल रहे तो पूर्व में उन्होंने पहले निश्चय किया ये जो पित्रादि भोगादि प्राप्त होते हैं उनकी अपनी इच्छा से पर वेता को ही होते ऐसा मान के बैठा है और उसके बाद में इस अधिकरण के शास्त्र संति दिखा करके द्वैदि नाम मुक्तर अंगीकरणवादो अयम यदि जलपंथी तब वहां ऐसा उन्होंने कहा कि ये जो जगत व्यापार अधिकरण है ये सूत्रकार ने द्वैदी उनके मुक्ति के विषय में कहा यह अद्वैध की मुक्ति के विषय में नहीं है जो अन्य द्वैदी हैं यानी अद्वैत सिद्धांत को न मानने वाले जो द्वैती है अथवा कुछ ऐसे द्वैती है जो वेदांत के एकदेशी होकर के द्वैदी बने हुए हैं अद्वैत जैसा भासते उनके दर्शन किंतु वो अद्वैत दर्शन नहीं होते ऐसे जो द्वैदी है उनके लिए यह अधिकरण छोड़ा है सूत्रकार ने ऐसा उन्होंने अभिप्राय व्यक्त किया क्योंकि यहां उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा यहां तो पूरा द्विज जैसा दिखता है उनको उन्हों। इसलिए उन्होंने इस प्रकार अभिप्राय व्यक्त करके जलपंती जलपन मानी जो जलपन करना स्पष्ट बात करना वो ऐसे बोलते हैं बस जलपन करते हैं कोई ऐसा विशेष नहीं तब जलपन होता है सामान्य बात जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं तम क्रियती क्रियता इधि वक्तव्य अब जो है अब क्या करना चाहिए आप अब अधिकरण तो है अधिकरण सभी हस्तलिखित पुस्तकों में या सभी जगह प्राप्त होता है ये कोई पाठ भेद से अथवा प्रश्लेष करके आया हो इत्यादि कुछ भी नहीं है तो ऐसे स्थिति में यहां क्या करना चाहिए तो किम किम क्रिया था यदि क्या करना चाहिए ये तो अब सोचना है मतलब ये इसको क्या उत्तर दिए तो क्या अब विकल्प करते हैं किम द्वैदिना मुक्ति यदि प्रकार विशेषा प्रदर्शित क्या इस अधिकरण में आपका अभिप्राय है ये अधिकरण द्वैदियों के लिए है तो द्वैदियों का होगा तो क्या इत्थम्भूद प्रकार विशेष द्वैदियों की मुक्ति मुक्ति स्थिति इस प्रकार की होती है ऐसे प्रकार का प्रदर्शन करने के लिए यह अधिकरण है क्या एक विकल्प दूसरा विकल्प किंबा तेषा मुक्ति रिथम भवितव्या यदि अथवा उन द्वैतियों की मुक्ति इस प्रकार से होना चाहिए ऐसा सिद्ध करने के लिए दूसरा विकल्प किंबा इथम भवितव्या इत आक्षिप्य दे अथवा तीसरा विकल्प हो सकता है ने उनके जो द्वैदियों की मुक्ति है ना वो इस प्रकार नहीं होनी चाहिए ऐसा आक्षेप करने की तो तीसरा विकल्प विकल्प याद रखना सर किम तन मुक्ति स्वरूप अंगीकृत्या तेर अभिप्रेतम धर्मांतरम साध्य दे दूष्य दे तो चतुर्थ विकल्प यह है कि पहले तो उनका मुक्ति का स्वरूप को अंगीकार करके ने जो मुक्ति का प्रकार बताया है स्वरूप बताया उसको यथावत अंगीकार करके सूत्रकार ने धर्मांतरम। उस मुक्ति में एक धर्मांतर एक विशेष धर्म का यहां प्रतिपादन कर रहे हैं उसको सिद्ध कर रहे हैं अथवा उन्होंने जो धर्म विशेष बताया उस धर्म विशेष का दूषण कर रहे हैं दो वि सकता तो ये पांच प्रकार ऐसे विकल्प हो जाएंगे तो पहला तो दो दी मुक्ति का प्रकार बताना दूसरा उस प्रकार की मुक्ति ही होनी चाहिए ऐसे सिद्ध करना तीसरा उस प्रकार की मुक्ति नहीं होनी चाहिए ऐसे आक्षेप करना और चौथा में यह मुक्ति का स्वरूप का अंगीकार करके एक धर्मांतर को सिद्ध करना और पांचवा वो धर्मांतर को दूषण करना ये इसमें से कोई विकल्प में कोई हो सकता अब क्या विचार करते तो इस प्रकार से विषय को अलग अलग करके विषय का अनेक विकल्प उपस्थित करके उस वाक्य को या प्रसंग को लेकर के गहराई से जो अथाप विचार किया जाता है वो ही शास्त्रार्थ माना जाता है उसी को वाक्यार्थ करते तो वाक्यार्थ में इस प्रकार एक एक पद को लेकर के अनेक अर्थों का विकल्प करेगा और उस विकल्प को एक एक अर्थ लगा करके समझाएंगे फिर उसमें दोष बताएंगे फिर यथार्थ अर्थ का ग्रहण करेंगे जैसे अब अनेक अधिकारण इस प्रकार तृतीय पाद में तृतीय अध्याय तृतीय पाद इत्यादि में अनेक अधिकारण आए हैं ब्रह्मसूत्र में ही ऐसा विचार हुआ है मीमांसाज दर्शन में भी विचार हुआ है ये की शैली है अब यहां भी इसी प्रकार ये पांच विकल्प करके एक एक का भी विचार करेंगे कि ये ऐसा आप कहते हैं तो ये वहां हो सकता है कि नहीं हो सकता ये अद्वैतों के लिए नहीं है ये द्वैदी के लिए यह अंतिम अधिकारण छोड़ दिया ऐसा बोलेंगे तो फिर बहुत कुछ आपत्ति आती है इसलिए अब कहते हैं नत आबत है। जगत व्यापारम वर्जयुवा ब्रह्मणा भोगमात्र साम्यम तन्मुक्तित्व प्रकार अब पहले वाला विकल्प लेते हैं पहले वाला विकल्प क्या है मुक्ति रिथम भोदा यदि प्रकार विशेष तो प्रकार विशेष का चिंतन करना है पहले वाला विकल्प उसमें कहते हैं कि ये जो जगत व्यापार वर्जम ये सूत्र आता है ना इसका अर्थ होगा कि जगत व्यापार को छोड़कर के ब्रह्म के साथ भोगमात्र साम्यता ही वह मुक्ति का प्रकार है द्वितियों का मुक्ति का प्रकार ऐसा है जगत व्यापार को छोड़कर के ब्रह्म के साथ भोग मात्र साम्य जगत वर्ज इत्यादि सूत्र कहा तो यह मुक्ति प्रकार है ऐसा मानना नहीं होगा पहले वाला विकल्प नहीं होगा कारण क्या है कि गुण पुरुष ओर द्रष्ट संबंध विच्छेद लक्षणायाः सांख्य मुक्ते है ने जिसको मुक्ति माना है सांख्यों <misterius> ने क्या मुक्ति माना है कि गुणा गुण पुरुष और पुरुष जो त्रिगुण है त्रिगुण प्रकृति प्रकृति और पुरुष इसमें दृष्टा और दृश्य भाव है दृष्ट दृश्य पुरुष है दृश्य प्रकृति है इनका संबंध का विच्छेद हो जाना मुक्ति है ऐसा उन्होंने माना सांख्य। वो विवेक ख्या को साधन मानते हैं तो पुरुष और प्रकृति का विवेक हो जाना पुरुष का स्वभाव प्रकृति का स्वरूप ये दोनों जानने के बाद में दृष्ट दृश्य भेद संबंध विच्छेद हो जाना ये सांख्य के सांघ्य मुक्ति है कैसे मुक्ति है सांख्य भी और दूसरा जो है विज्ञान आदि नवगुण उच्छेदा निसंबोधन लक्षण वैशेषिक आदि मुक्ति और वैशेषिक मुक्ति मानते हैं विज्ञान आदि नवगुण जो आत्मा के नवगुण है बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न इत्यादि जो नव गुण है जो न्याय शास्त्र में आया विज्ञान आदि नव गुणों का उच्छेद करके उन नव गुणों को अलग करके निसंबोधन लक्षण आया कि संबोधन के बिना यानी कोई चैतन्य ऐसा आविर्भाव नहीं होता है चैतन्य ही नहीं मानते हो क्यों ये बुद्धि आदि नहीं है तो फिर चैतन्य नहीं है तो बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्म धर्म संस्कार जो नवगुण है ये इनके ना रहने पर वहां हो ही नहीं सकता क्या नहीं हो सकता कोई आत्मा के विषय में कोई चिंतन ऐसा मैंने आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता चैतन्य नहीं होता तो चैतन्य मतलब क्या है चैतन्य मतलब ज्ञान होता है ज्ञान को चैतन्य मानते हैं तो चैतन्य ज्ञान है वहां उस स्थिति में ज्ञान नहीं होता ज्ञान होंगे तो वो भी एक अलग तत्व हो जाएगा इसलिए वहां ज्ञान आदि नहीं मानते हैं जब मन काम करता है तभी मानते हैं नहीं तो नहीं मानते ये होता है निबोधन लक्षण निबोधन होता है तो संबोधन नहीं होता बोध नहीं होता ऐसे वैशेषिक आदि मुक्ति मानते हैं ये भी विद्योति है अब जो है आर्द क्या मानते हैं जैन मत कार करते हैं जो आर्द के परंपरा में आते हैं उनको आर्हत आर्हदों होने क्या माना आलोक आकाश शरीर इंद्रिय विषय उपलब्धि शून्यतया इसका विचार हम पहले द्वितीय अध्याय द्वितीय पार में कर चुके हैं आलोक आकाश एक आलोक आकाश है जो आकाश जिसको चिताकाश बोलते हैं चित्त रूप आकाश आलोक रूप आकाश में शरीर इंद्रिय विषय उपलब्धि शून्यतया वहां शरीर इंद्रिय विषय आदि रहित होकर के ये जैनों की मुक्ति है जैन ऐसे मानते हैं यहां से ऊपर उठेगा वो जो मुक्त पुरुष होगा और वो वहां जाकर के ये आलोक आकाश में स्थित हो जाएगा वो हमेशा के लिए आलोक आकाश में रहेगा वो आलोक रूप में वहां स्थित हो जाने को मुक्ति कहते हैं। फिर वापस नहीं आता तो ऐसे शरीर इंद्रिय विषय उपलब्धि शून्य हो करके सतत उर्ध्वगमन लक्षण आया हमेशा के लिए उर्ध्वगमन कर दिया अब वो वापस नहीं आएगा इसलिए सतत उर्ध्वगमन है उनका ऐसे आर्द मुक्ति को मानते हैं और जो है अब इनके क्या मान्यता है बौद्धों के यहां दो प्रकार से मानते हैं वो विशुद्ध ज्ञानोदय प्रवाह सर्वज्ञ संताने स्वलक्षण उत्पाद्य तदिकवलक्षण से संतान शून्यता लक्षण से वगत मुक्ते सुगत जो सौ बौद्ध मद है बौद्ध मद, मद में मुक्ति ऐसा मानते हैं यो विशुद्ध ज्ञानोदय प्रवाह वह विज्ञान का प्रवाह हो वो विज्ञान का प्रवाह विशुद्ध ज्ञान का होता है शुद्ध ज्ञान का जो विज्ञान प्रवाह निरंतर चलता रहे वो सर्वज्ञ संतान उसको बोलते हैं ये तो सर्वज्ञ संतान का प्रवाह तो क्षण क्षण में विज्ञान बदलता है और ऐसे बदलने वाले जो विज्ञान का प्रवाह निरंतर हो और उसी के द्वारा स्वलक्षण उत्पाद है वही उसका लक्षण है ऐसा संपन्न करके एक पक्ष तो ये बोलते हैं विज्ञानवादी के अनुसार और दूसरा बोलते हैं तद एकत्व लक्षण संतान शून्य शून्यता लक्षण से दूसरा बोलते हैं कि ये संतान आदि कुछ भी नहीं होता है वहां विज्ञान संतान प्रवाह नहीं है वो सब शून्य हो जाता है वो केवल अपने शून्य भाव में पहुंच जाता है वहां कोई लक्षण नहीं वो शून्य ही उसका स्वरूप है ऐसे शून्यवादियों का जो मत है उसको लेकर के या दोनों प्रकार से मुक्ति मानते हैं इस प्रकार की मुक्ति लेना है क्या और अभी पंचरात्र सिद्धांत जिसका विचार अभी द्वितीय अध्याय द्वितीय में हमने किया था वासुदेवे कारणे प्रकृति विलय लक्षण पंचरात्र पंचरात्र वाले भी द्विधि है ये पंचरात्र सिद्धांत में ही ये वासुदेव चतुर्व्यूह आदि आया है वासुदेव व्यूह संकर्षण व्यूह अनिरुद्ध व्यूह प्रद्युम्न व्यूह ऐसा चार व्यूह उन्होंने बनाया ये चार व्यूह ही पूरे जो है मन सत्य है नित्य है तो इनके ही आराधना करते हैं और उनके साथ जो प्रकृति विलक्षण स्वरूप को जानना कि वासुदेव परम कारण होते हैं और बाकी जो तीन है उनके कार्य कार्य होते हैं तो वासुदेवे कारणे परम कारण वासुदेव में प्रकृति का लय हो जाना ही पंचरात्र की मुक्ति है इस प्रकार सारे प्रकृति कार्य सहित वासुदेव में लय को प्राप्त करते हैं ईश्वर प्राप्ति लक्षणाया शैव मुक्ति च और शिव शैव पार्शिप संप्रदाय वाले मानते हैं कि ईश्वर प्राप्ति कर देना जो परमेश्वर है परमेश्वर को प्राप्त करना ही शैव मुक्ति है इति अनेवं प्रकारत्वा इतने प्रकार के जो द्वैद्यों की मुक्ति है सांख्य है वैशेषिक है न्यायिक है आर्हत है और सौगत है पांचरात्र है और शैव है इन सबकी मुक्ति जो द्विदी जितने भी है उनके मुक्ति देखने पर उन्होंने किसी ने भी इस प्रकार की मुक्ति का वर्णन नहीं किया जो मुक्ति का वर्णन जो विचार यहां जगत व्यापार वर्जन इत्यादि से कहने जा रहे हैं उसका इसका कोई संबंध ही नहीं अब कौन सा लक्षण की मुक्ति से लेकर के आप ये द्वैध का स्थापन करेंगे इसमें द्वैध की मुक्ति है ऐसा कहेगी आपको कहना पड़ेगा तो पहले विकल्प का इस प्रकार उत्तर दिया कि थम मुक्ति ऐसा इन द्वैदियों के पक्ष में तो नहीं हो सकता अथ ये मुक्ति राम भवित यदि साध्य अब दूसरा विकल्प में इन सबके मुक्ति इस प्रकार होनी चाहिए यानी वो तो अभी मानते नहीं है अभी इस प्रकार उनको मुक्ति माननी चाहिए ऐसा द्विदियों के मुक्ति को सूत्रकार यहां सिद्ध कर रहे हैं ऐसा मानेंगे तो ये पक्ष में भी दादा भी ना क्यों वो भी नहीं हो सकता ऐसे मुक्ति इस प्रकार उनकी मुक्ति माननी चाहिए ऐसे भी आप नहीं कह सकते क्यों जगत व्यापार वर्जन सिद्ध साधन क्योंकि वहां जगत व्यापार वर्जम ऐसा कहा जो जगत व्यापार से रहित ऐसे मुक्ति यदि आप मानना चाहते हैं तो यह तो हम भी मानते हैं जो हम अभी मानने जा रहे हैं ना ये तो ऐसे ही है इसीलिए उनके मुक्ति और हमारे मुक्ति में फिर कोई अंदर नहीं रहा इसलिए सिद्ध साधन हो गया अब यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम भी तो जगत व्यापार वर्जी मुक्ति को वहां मानी रहे यह सिद्ध साधन तो दोष आ जाएगा दूसरे पक्ष में कार्य ब्रह्मणों भोग साम्य लिंगान वैदिक विद्यागदान अवैदिक विद्यातर कर्मरफल अंगीकृत मोक्ष विशेष प्रतिपादने संबंध अभावाीकरणाच तैर्मोक्षे कार्यब्रह्मणी कार्य भोग साम्य हां अब जो है ये इसमें कारण क्या है ये जो मानते हैं आपने जगत व्यापार वर्ज मुक्ति को वहां मानते हैं वो कार्य ब्रह्मणा भोग साम्य लिंगाना यहां कार्य ब्रह्म के साथ कुछ भोगा आदि दिखाई देते हैं जो पित्रा आदि दर्शन भोग के बारे में चर्चा हुई है यह भोग आदि यहां दिखाई देते कार्य ब्रह्म के विषय में वैदिक विद्या गे वेद में प्राप्त है इसलिए वैदिक विद्या में है वैदिक विद्या मन वैदिक उपासना के संबंध में वैदिक उपासना करने के बाद में जो फल रूप में भोग प्राप्त होती है उसी की चर्चा है और उसको लेकर के जगत व्यापार वर्ज करता है अब ये जो वैदिक विद्या में प्राप्त होने वाले फल का अवैदिक विद्या कर्मांतर फलत्वेन अंगीकृत मोक्ष विशेष प्रतिपादन ये जो आपके जो जितने द्वैतीय हैं, ये सब अवैदिक विद्यार को मानते हैं उनके यहां भी उपासनाएं हैं लेकिन यह वैदिक उपासना ही नहीं है और यहां जो वर्णन किया क्रमुक्ति अथवा जो भोग साम्यदा इत्यादि यह वैदिक उपासना का फल है यह स्पष्ट है ऐसे में आप जो सांख्य हो या विज्ञानवादी हो आलोक इत्यादि जो भी हो पार्श्व हो पांचरात्र हो ये सब अवैदिक मानते हैं अवैदिक परंपरा है इनकी तो अवैधिक विद्यागता नाम अवैदिक विद्या के विषय में विद्यांतर को मानकर के यानी कोई और उपासना उन्होंने अपनी तरफ से लाई जैसे अभी पाश... वासुदेव आदि पंचव्यूह की उपासना पूजा पाठ और जो भक्ति अनेक प्रकार की भक्ति और ये सब करना समर्पण अर्पण तर्पण ये सब करने की विधान उनके वहां लंबा चौड़े पूजा प्रक्रिया ये सब वैदिक नहीं है वेद में कहा नहीं है क्योंकि वासुदेव को ऐसे संघर्षण आदि को पंचव्यूह मान करके आप उपासना करेंगे उसके बाद में फलस्वरूप आपको ये ब्रह्मलोक मिलेगा ऐसा तो कहीं प्राप्त नहीं होता उनके साथ इसका कोई संबंध नहीं उन्होंने अपने तरफ से वासुदेव के पूजा विधान इत्यादि उपासना आदि मान करके उसका अलग फल का विधान करते हैं जो वैकुंठ प्राप्ति इत्यादि फल विधान करते हैं सायुज्य सालोक्य सारूप्य सायुज्य आदि मुक्ति का वर्णन करते हैं उनके अलग अलग प्रकार में तो ये मुक्तियां अलग अलग प्रकार की है जो सालोकता प्राप्त होती है सारूप्य प्राप्त होता है सायुज्य प्राप्त होते हैं ये सानिध्य प्राप्त तो होते हैं यह अलग अलग है इसीलिए ये जो अवैधिक विद्या के लिए कहा है तो अवैधिक विद्यांतर कर्मांतर फलत्व तो ने या तो अवैधिक विद्या अथवा कर्मांतर है इसका कोई प्रमाण वेद में नहीं मिलता इसलिए अवैधिक यद्यो अपने को वैदिक ही मानते हैं ऋषि की है। परंपरा में वैखानस एक वेद शाखा है तो उनके परंपरा में सब ये मानते हैं अलग अलग पांचरात्र इनका अलग व्यवस्था है किंतु यहां वर्णित प्रकार से तो नहीं होता है जो उनका क्रियाकलाप देखने पर जैसा यहां वर्णित है तत्प्रकारण नहीं मिलता वो अन्य प्रकारण मिलता है इसीलिए उसको अंगीकार करके मोक्ष विशेष प्रतिमादने संबंध अभाव उनको पूछो तो आप किस प्रकार मानते हो तो वो उनके पंचरात्र ग्रंथों को दिखाता है तो नारदीय पंजरात्र इत्यादि पंजरात्र ग्रंथ है उनके पास और उसमें जो लिखा हुआ है वही है आजकल जो भक्ति मार्ग प्रचलित हुए हैं ये भक्ति मार्ग का मूल स्वरूप यह पंजरात्र ही है तो नारदीय भक्ति सूत्र और शांडिल्यक्त भक्ति सूत्र इत्यादि सब में जो भक्ति का विधान किया और जो पंजरात्र ग्रंथों में मिलता है और अनेक पुराणों में अन्य ग्रंथों में मिलता है ये इसका मूल यह पांजरात्र सिद्धांत है उसी का वो अनक, अलग मान करके उसका सब करने के प्रकार विधान सब अलग ही है ये ऐसे वायिति की नहीं है जैसा वेद में कहा गया उस प्रकार कर्मकांड मानने वाले नहीं इसलिए इनके साथ संबंध नहीं होगा तो वो चला गया फिर अनंगीकरणाच तैर मोक्षे कार्य ब्रह्मी भोग साम्य से और उन्होंने कार्य ब्रह्म में कार्य प्राप्ति जो मोक्ष है जिसका अभी यहां विचार कर रहे हैं उसमें भोग साम्य को स्वीकार ही नहीं किया यहां तो भोग साम्य स्वीकार करके जगत व्यापार का निराकरण कर रहे हैं तो भोग साम्य भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया ऐसे में वो नहीं हो सकता न जब परब्रह्मणों भोग अस्तित्युक्तम और परब्रह्म को भोग है ही नहीं ऐसा मानते हो परब्रह्म को भोग नहीं है पर ब्रह्म का हो ही नहीं सकता तो परब्रह्म को प्राप्त करके वहां भोग प्राप्त करेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता इसलिए न जगत व्यापार वर्जनेना भोग साम्यम तन मुक्तेर दूषण उच्य इसी कारण से ये जगत व्यापार वर्जित भोग साम्य को लेकर के मुक्ति में दूषण भी नहीं कहा जा सकता क्यों भोग साम्य को उन्होंने माना नहीं उसको लेकर के वहां दूषण भी नहीं कहा जा सकता और जगत व्यापार वर्जन जगत व्यापार को अलग करके यानी जगत व्यापार इनको नहीं होता है और बाकी भोग होता है ऐसा करने के लिए भी कोई कारण नहीं मिलता तो जगत व्यापार से अनंगीकरणा देवा तत्वर्जन से अधूषण कारण यह है कि उन्होंने जगत व्यापार को स्वीकार ही नहीं किया जगत व्यापार अनंगीकरणा देवा वो स्वीकार नहीं किया तो उसका फिर खंडन करने की आवश्यकता नहीं यहां तो जगत व्यापार प्राप्ति की स्थिति आने पर उसका निराकरण करके भोग साम्य को सिद्ध कर रहे जो ब्रह्मलोक में जाएगा उनको भोग साम्यता होगी जगत व्यापार नहीं होगा कर और वो उन्होंने तो ना भोग साम्य माना है ना जगत व्यापार माना जगत दोनों ही नहीं माना ऐसे में फिर वह उनको लेकर के विचार करने का कोई अर्थ नहीं होता है द्विद नाम मुक्ते है भोगमात्र्य प्रापका अभाव कारण है कि द्विदियों को जो मुक्ति है ना वो तो जैसा अभी विज्ञानवादी आ, ये हमारे वैशेषिक न्यायों ने तो वहां तो चैतन ने भी नहीं माना भोग की बात तो बहुत दूर बाकी कोई बात नहीं मानते वो, तो वहां चैतन्य भी नहीं माना तो बाकी yes. तो क्या करेंगे तो, तो चैतन्य माना है तो तभी होगा कुछ तो वो भी नहीं माना है कुछ नहीं माना उन्होंने और गुण पुरुष अन्य रूप जो सांख्य की सिद्धि है यह भी इसीलिए गलत है क्योंकि वो अलग करके रखते हैं दोनों का और वहां कोई अनुभव माना ही नहीं वो कोई भी अनुभव नहीं मानते हो आनंद का भी अनुभव मानते सांख्यवादी ऐसा है बोलते वहां आनंद भी नहीं होता मुक्ति होता है आनंद के बिना मुक्ति होती है ऐसा है वो निश्चेष भाव में रहता है कैवल्य भाव में रहता कैवल्य भाव में रहने पर आनंद आदि कुछ भी नहीं होता वो अपने स्वरूप में रहेगा चैतन्य मात्र से रहेगा ऐसा होता है सांख्य तो चैतन्य मात्र माना है वैशेष्ट नहीं चैतन्य मात्र नहीं माना चैतन्य भी नहीं माना आनंद की बात तो बहुत दूर आनंद की बात भी नहीं सांघियों ने आनंद नहीं माना और चैतन्य माना है योगी ये दोनों ऐसा मानते हैं और उनके परंपरा में बाकी जो भी को है ऐसे मानते हैं बाद में सांघ्य को अनुसरण करके बहुत सारे तांत्रिक जो भी आए हैं जो तंत्र शास्त्र के अनुसार जैसा काश्मीर शैवतंत्र हो या जो शाक्त्य तंत्र इत्यादि जो भी आया है इन्होंने सांग्य का अनुसरण करके वहां सांगे ने जो आनंद नहीं माना इन्होंने वहां आनंद खूब मान लिया तो वहां जो है चैतन्य भी होता है आनंद भी होता है और आनंद वर्षा होती रहती है अमृत वर्षा होते इत्यादि इत्यादि कुछ वर्णन करके उसको जोड़ करके बाकी सब सिद्धांत सांगे का ही है उनका जो मौलिक सिद्धांत है उसमें प्रगति पुरुष के दान पे शिव शक्ति को रखा ये कभी शक्ति को बड़ा मानते हैं और शिव को छोटा मानते और कोई शिव को बड़ा मानते शक्ति को छोटा मानते यही उनका चलता है वो तो काश्मीर शैवतंत्र आदि में शिव को बड़ा मानते शक्ति को छोटा मानते और बाकी जो शाक्ते वाले हैं ये शक्ति को शिव से भी बड़ा मानते हैं, जो त्रिवृत सुंदरी है उनके आदि का जो वर्णन आता है जैसे सौंदर्य लहरी आदि में वर्णन आता है वो दोनों को मानता है और कोई कोई शक्ति और शिव को बराबर मानते हैं, ऐसा भी ये ये इसी पर इनका आगे पीछे चलता है इसी को लेकर के अलग अलग है किंतु है ये इसी को लेकर मानना और बाकी तो जो भी बताया नास्तिकों की तो बात है ही नहीं क्योंकि नास्तिक तो इसको स्वीकार नहीं करते फिर पंचरात्र आस्तिक है किंतु पंचरात्र भी वैदिक परंपरा को पूरा अनुसरण नहीं करते उनके यहां भी इस प्रकार भोग आदि साम्यता नहीं है क्योंकि वहां जाके भगवान के साथ बराबर होना तो बहुत गलत मानते हो ऐसे कैसे हो सकता तो भगवान तो लक्ष्मीपति है वो ऐसा नहीं हो सकता इत्यादि उनका वर्णन है इसलिए कहा दो दिना मुक्तर भोगमात्र साम्य प्रापक अभाव द्विदियों के वहां मुक्ति के विषय में भोग मात्र साम्यदा होती है इसको प्राप्त कराने वाले कोई प्रयोजक हेतु नहीं है कोई वाक्य नहीं मिलता प्रमाण नहीं मिलता प्राप्का भाव नहीं वेदे भी फलम विद्या संगत अब एक तरफ उनको वैदिक मान भी लीजिए मान मानते हैं कि वो वैदिक है ऐसा मानते हैं तो वैदिक मानने पर एक विद्या का अनुसरण करने से दूसरा विद्या का फल नहीं मिलता आप पांचरात पांच रात्र विद्या का अनुसरण करते हो और ब्रह्म आपको प्राप्त होता है ऐसा नहीं हो सकता ब्रह्मलोग प्राप्त करने के लिए वेद में ब्रह्म संबंधी जो कहा गया उसी को ही करना पड़ेगा तब ब्रह्मलोग प्राप्त होगा नहीं तो स्वर्ग जाने के लिए जो यत्न करता है अब उसको फिर और कोई फल मिलेगा ऐसा हो जाएगा ऐसा तो हो नहीं सकता तो ये फल कर्म और फल में व्यवस्था है उपासना और फल में व्यवस्था है आप वैदिक है ऐसा मान भी ले हम किंतु आपके साधन के अनुसार यह फल नहीं हो सकता हो सकता है और कोई फल आपको मिल जाए लेकिन यह फल तो इसी के अनुसार होगा जो ये आप करते हैं उसी का फल होगा अब दूसरा करेंगे दूसरा फल कहां से है तो वैदिक मानने पर भी होता है क्योंकि वो अवैदिक मानने पर वो नाराज हो जाते हैं वो अवैधिक नहीं मानते अपने को वैदिक मानते हैं तो इसीलिए फिर वैदिक मानने पर यह तो सोचना पड़ेगा वेद में इस प्रकार वर्णन किया है कि नहीं किया पंचरात्र का वर्णन वेद में साठ रात तो मिलता नहीं इसलिए फिर क्या करेंगे तो का अनुसरण करके विद्यालय होने पर सर्वत्र होगी असम होगा इसीलिए होता खुदश्च अवैधिक विद्या कर्म फले वैदिक फला विशेष प्राप्ति ही ये कैसे हो सकता है आप बताइए कि अवैदिक विद्या कर्म फल यानी अवैधिक उपासना अवैधिक कर्मों का अनुष्ठान करने के बाद में आपको वैदिक फल प्राप्त हो ये कैसे हो सकता ये तो सामान्य में हो नहीं सकता इसलिए जितने जो तंत्र साधना करते हैं अन्य अन्य प्रकार के साधना करते हैं इनको इस दृष्टि से माना अवैध क्योंकि वो वेद का अनुसरण नहीं करते करते हैं उनको कुछ फल होता है सब कुछ करते हैं वेद मंत्र का कोई प्रयोग कर देते हैं सब कुछ करते वो सूक्त आदि का प्रयोग करते हैं कुछ अनुष्ठान का प्रयोग करते हैं लेकिन इनको वैदिक नहीं मानते वैदिक न मानने के कारण यह है क्योंकि वो अवैध प्रक्रिया को अपनाया वेद का कोई एक सूक्त पढ़ लिया तो वैदिक नहीं होता है वेद में जैसा कहा उसी के अनुसार करेंगे अब वो उपासना करते हैं देखो कौन सी उपासना करते हैं वेद से कोई संबंध नहीं उसना उस ऐसी उपासना करते हैं, ऐसे उनके पूजा पाठ समझ होता है जो वेद में विध से प्रमाण साक्ष साथ नहीं मिलता ठीक है उसके आधार पर आपने कुछ विस्तार किया ये बात अलग है लेकिन जो वेद में मिलता है उसी को हम वैदिक मानते हैं और उसका अनुष्ठान करने से वैदिक फल मिलेगा वेद में कहा हुआ फल मिलेगा नहीं तो इसको वैदिक फल नहीं मानते अब यहां जो विचार किया है यह का संबंध नहीं कर सकता क्योंकि यह वैदिक है यह इसी को अनुष्ठान करना पड़ेगा अब बाकी जैसा कोई जब करने से संकीर्तन करने से ऐसा मानते हैं ये पंजरात्रा सब मानते हैं कीर्तन आदि से फल मिलता लेकिन वेद में ऐसा कहीं नहीं कहा कीर्तन से फल मिलता तो वैदिक वैदिक नहीं है वैदिक नहीं होने के कारण गलत है ऐसा नहीं है उसका अपना कुछ फल हो सकता लेकिन वैदिक नहीं मानते हैं इसीलिए यहाँ वो द्वैतवादियों को ला नहीं सकते और उनका तर्क का उत्तर पहले दे चुका दूसरे अध्याय के दूसरे पाल आप देखिए यहाँ जितने वादियों का उल्लेख किया है इनके सिद्धांत क्या है सिद्धांत में क्या दोष है वो अद्वैत के साथ क्यों नहीं मिल सकते हैं और वेद संबंध क्यों नहीं है ये सारे विस्तार पहले से हो गया अब इसलिए इसकी चर्चा यहां करने की आवश्यकता नहीं वहां आप देखना चाहते हैं तो वहां दूसरे अध्याय दूसरे पाद का पूरा अध्ययन करिए ये सारे का उत्तर आपको वहां मिलेगा। अतः एवं द्वैति मुक्ति मंगी अंगीकृत्या न धर्मांतर साधनम वूषणम वा क्रियते इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं ये कहा ना तन मुक्ति स्वरूप अंगीकृत्या तेर अभिप्रेतम धर्मांतरम साध्य दे दूष्य ये जो विकल्प किया चतुर्थ और पंचम विकल्प इसका उत्तर में ये कहा कि आधा अदयवा इसी कारण से अतएवा द्विती नाम मुक्ति मंगी कृत्या द्वितियों का मुक्ति स्वीकार करके किसने स्वीकार किया किसने सूत्रकार ने ये सूत्र के विषय में विचार कर रहे हैं ये अधिकरण उनका उनके तरफ से लिखा गया है कि हमारे तरफ से लिखा गया यह विचार हो रहा है तो किसने अंगीकार किया पूर्ववादी ने कहा कि ये जो पूर्ववादी कौन है यहां भास्कर आचार्य का अनुयाय यह कहते हैं कि ये जो अंतिम अधिकरण है ये द्वैतियों के लिए बनाया सूत्रकार ने इसका अर्थ हुआ कि सूत्रकार ने इन द्वैतियों का पक्ष को अंगीकार किया ये कैन प्रकार है सिद्ध करना चाहते हैं क्योंकि सभी द्वैतवादी ये ब्रह्मसूत्र को लेकर के भाषण लिखे अब वो अपने पक्ष को स्थापित करने के लिए ऐसे ऐसे युक्तियां देते हैं वो कैसा भी स्थापित करना चाहते हैं यह द्वैत का नहीं है द्वैध का है क्योंकि ये प्रामाणिक ग्रंथ है ये ब्रह्म सूत्र के द्वारा यदि आपका सिद्धांत प्रामाणिक सिद्ध नहीं किया जाता है तो आपका सिद्धांत को लोग नहीं मानेंगे ऐसे डर से ये सारे द्वैध अभी भी जो वर्तमान में जो जितने वैष्णव द्वैती है सभी ने इस पर टीका लिखा भाष्य लिखे अपने अपने ढंग से सूत्र को इधर उधर करके कुछ मोड़ के मरोड़ के जैसा भी कर सकता है वो लिखा और जगह जगह भाष्यकार का खंडन भी किया और कोई कोई तो भाष्यकार को खंडन करने के लिए भाषी लिखा बहुत बताया उनकी ये नहीं होगा वो नहीं होगा ऐसे नहीं होगा इत्यादि अब क्योंकि वो नहीं करने पर उनके सिद्धांत मान्य नहीं होता है कि पहले ऐसा नियम था कोई भी कोई सिद्धांत लाएंगे कोई भी कोई वक्तव्य देगा यह प्रस्थान के अंतर्गत होना चाहिए यानी प्रस्थान से प्रमाणित होना चाहिए उसी को माना जाता था ऐसे आजकल जैसा कर रहे हैं ना कोई भी कुछ बोल दिया तो ऐसा नहीं होता आजकल आप खाली आपको प्रचार करने के लिए कोई ग्रंथ को लेकर के या कहीं कर, आपको किसी सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं ज्यादा फॉलोवर्स हो और जैसे बोलते हैं ना ये क्या क्या है वो जो सोशल मीडिया इत्यादि में फॉलोवर्स हो लोग मानते हो आपको सुनते हो तो फिर आपका सिद्धांत मान्य माना जाता है ऐसा वैसा पहले ऐसा नहीं था तो पहले तो आपको अपने सिद्धांत स्थापित करने के लिए प्रस्थान के प्रमाण से स्थापित करना पड़ता और उस पर भाष्य लिख करके आपके सिद्धांत को स्थापित करना पड़ता तब वो सिद्धांत मान्य होता ऐसा करना है करके मान के लोगों ने भाश्य भाश्य भी ऐसे किया गीता भाष्य भी अपने ढंग से लिखे उपनिषदों पर भी कुछ आचार्य उपनिषदों पर भी लिखे और ब्रह्मसूत्र पर लगभग सभी द्विदियों ने ब्रह्मसूत्र पर लिखे सभी ये वैष्णव भी लिखे हैं शैव भी लिखे हैं शाक्त भी लिखे सब अपने अपने ढंग से लिखे तो वो करने से फिर वो सिद्ध होता है इतनी प्रमाण प्रमा प्रामाणिक है अच्छा है सिद्ध होता है और फिर राजा लोग मानते हैं उसका प्रचार करते इसीलिए कहते हैं कि ये द्वैधवादियों का मुक्ति को अंगीकार करके एक धर्मांधर साधन विधान के लिए ये प्रकरण आरंभ किया गया ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहां जो विचार हो रहे उसके साथ द्वैदियों का कोई संबंध ही नहीं यह अवैध है वो द्वैदी और ये तो वैदिक है जगत व्यापार वर्ज सिद्धवात अदूषणवाच भोगसाम्या अप्राते साधयुम अशक्यवा क्यों नहीं है क्योंकि ये जो जगद व्यापार वर्जन जो यहां सूत्र में सिद्ध हो रहा है जगद व्यापार वर्जन प्रकरणादि असनिहित सूत्र से ये जो जगद व्यापार वर्ज स्वरूप है उस मुक्त का उसका सिद्ध साधनवात वो सिद्ध सिद्धत्वा अदूषण ये तो वेद के दृष्टि से हमारे यहां सिद्ध है और इसका कोई दोष नहीं दिया जाता इसको कोई दोष नहीं कर रहे कि ये दोष है ऐसा नहीं बताया जा रहा और भोग साम्य से अप्राप्त साधई तुम अशक्यत्वा और आप जो भोग साम्य की प्राप्ति नहीं है ये मानते दो इसको आप सिद्ध कर सकते भोग साम्यता प्राप्त नहीं होती है वहां ऐसा जो द्विदी मानते हैं वो सिद्ध नहीं होता है और जो जगत व्यापार वर्जत्व यहां जो सिद्ध किया गया है इसका कोई दोष नहीं दे सकते आप इसीलिए दोनों तरफ से माने जगत व्यापार वर्ज को आप जोड़ नहीं सकते उसमें और ये भोग साम्यत्व नहीं है आप जो मानते हैं इसको आप सिद्ध नहीं कर सकते कौन ये द्विदी आपने जो पक्ष डकने वाले सिद्ध नहीं कर सकते अदय तेन अध्य इसलिए उसके द्वारा यहां कोई दोष देने का प्रश्न नहीं आता है यह अधिकरण को लेकर के उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं आती तस्मात विप्रलंबन मात्र द्वैदिना मुक्तिर अंगीकरणवातहा इसीलिए हम कहते हैं यह तो आपका जो कहना है कि यह अधिकरण द्विदियों के मुक्ति के विषय में है यह जो अंगीकार आपका है यह तो केवल विप्रलंबन है विरुद्ध कथन है केवल आप एक ईर्ष्या के कारण अथवा अत्यासक्ति के कारण आपने दर्शन का या का दर्शन को यहाँ लाने की आपकी जो विचार है मान दुसाहस है इसके कारण आप ऐसा कर रहे हो वास्तव तो में ऐसा तो यहाँ किसी भी प्रकार नहीं आ सकता न पूर्व के साथ संबंध है न आगे के साथ कोई संबंध ही नहीं है इसका ऐसे में ये द्वैदियों की चर्चा है करना विप्रलंबन मात्र है दुस्साहस है ऐसा कहना नहीं चाहिए ने ना एकदेशी नाम द्विदी नाम एवं विदा मुक्ति अब कहते हैं ना, ना ये जो जितने मुक्तियों के बारे में आपने कहा सांख्या अब शायद इनके विषय में यहां विचार नहीं हो किंतु आपके वेदांत के एकदेशी भी तो बहुत सारे द्वैदी दिखने में वेदांति है आ, और कुछ प्रतिपादन भी वेदांत के भाषण जैसा प्रतिपादन करते हैं। वेदांत भाषता है ऐसा प्रतिपादन करते हैं। ये अल्पज्ञ है एकदेशी है थोड़ा जानता है पूरा नहीं जानता ऐसे जो द्वैती है उनके कोई मुक्ति के विषय में यहां चर्चा हो अभी तो हो सकता है ना अब उनको भी सूत्रकार ने माना हो तो नान प्रति साधय शक्य दे कहते हैं वो जो वेदांत एक देश की द्विधीय है ना इनके प्रति भी ये सिद्ध नहीं कर सकते इस अधिकरण को वहां नहीं ले जा सकते क्यों क्योंकि जगत व्यापार वर्जने भी सिद्ध साधनवात विद्याोचर भोग साम्य मुक्त अप्राप्ति अब ये जगत व्यापार वर्जन यदि वो स्वीकार करते हैं तब तो वो सिद्ध साधन हो जाता है क्योंकि हम भी स्वीकार करते हैं वो भी स्वीकार करते उनके लिए अलग कहने की आवश्यकता क्या है अब जो आप स्वीकार करते हैं हम स्वीकार करते हैं दोनों के लिए एक कहने से हो जाएगा फिर आपके लिए अलग है ऐसा कहने की क्या आवश्यकता तो बनेगा नहीं इसको सिद्ध साधन बोलते हैं न्याय में इसका विचार होता है सिद्ध साधनत्व तो का सिद्ध साधन एक दोष होता है कि पहले से सिद्ध है और उसके लेकर के आप सिद्ध करना चाहते पहले से सब कुछ बताया हुआ है और आप उसको कोट करके कॉपी करके वो फिर उसी को ही बोलते रहते हो फिर आपने सिद्धांत बोलती आजकल तो सभी लोग ऐसे करते तोड़ मरोड़ करके उधर से कुछ लाते हैं और उसी को फिर इधर अपना गुरुत्व दिखाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें जोड़ करके वो अलग से कुछ न कुछ प्रतिपादन करते रहते तो इस प्रकार से सिद्ध साधन तो दोष आ जाएगा जगत व्यापार वर्जितत्व आप मानेंगे तो और विद्यांदर गोचर भोग साम्य से मुक्त और विद्यांदर से यह हमने कहा ये ये जिस विद्या से ये हृदय गर्भ प्राप्ति होती है उस विद्या से अधिरिक्त विद्या से इसकी प्राप्ति नहीं होती है ऐसे कोई भी विद्या से कोई भी फल प्राप्त होएंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी ऐसा नहीं होता जो कर्म जिसके लिए करते हैं वो उस कर्म से उसका फल प्राप्ति जो विद्या से जो उपासना से जो करते हैं उस के उसकी फल प्राप्ति होती है इसलिए उसको उसके साथ करना पड़ता है कई लोग पूछते हैं ये करना अच्छा है कि वो करना अच्छा है ऐसा करना अच्छा है कि वैसा करना पूछते हैं वो की शंका हो जाती है अब पहले तो जो गुरु मार्ग दर्शाया है उस पर उनका विश्वास नहीं होता है तो बार बार बदलते रहते हैं और बदलने से पर कुछ होता नहीं क्योंकि तो गुरु ने जो मार्ग बताया है जिसका अनुसरण करना चाहिए वो करने पर आपका हित होगा ऐसा है ऐसे शास्त्र में तो कहा है तो गुरु में जैसा भक्ति करके मार्गदर्शन प्राप्त करें लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते हुए शंका करके या अपने को उसमें अयोग्य मान करके दूसरे रास्ता यदि अपनाते हैं तो उसके लिए भी उसका गुरु होना चाहिए उसके बिना होगा तो उससे भी प्रयोजन नहीं होगा ऐसे शास्त्र का कथन है ऐसा नहीं होगा प्रयोजन नहीं होगा उसके लिए फिर अलग व्यवस्था बनानी पड़ेगी इसलिए मनमाना करने से कुछ होता नहीं है अच्छी बातें बहुत है उसको आप स्वीकार करने के पहले अपने योग्यता के ऊपर और अपनी परंपरा के ऊपर विचार करना चाहिए और कुछ लोग मानते हैं कि हम कोई परंपरा के नहीं ऐसे भी मानने वाले बहुत हैं। वो अपने गुरु का नाम नहीं बोलते हैं गुरु है उनका कोई गुरु तो मार्गदर्शन किया लेकिन गुरु का नाम नहीं बोलते हैं गुरु का कोई उल्लेख नहीं करते हैं कोई कुछ नहीं करता किए बिना अपने बोलते हैं कि हम किसी परंपरा के नहीं है यह भी आजकल चल पड़ा है कि बिना परंपरा के बिना संप्रदाय के भी गुरु बन जाते हैं ऐसे बनने पर फिर तो वो भी उनका ही वही गति होगा क्योंकि आगे जाकर के कोई दिखाई नहीं देगा फिर जैसा आप साधन करते जाएंगे फिर आगे आगे, आगे आपको अंधेरा ही है। कुछ आगे नहीं होता है पर उनकी परंपरा भी नहीं चलेगी और सत्य यह है कि बिना गुरु को को किसी को माने बिना कोई होता ही नहीं मैंने ऊपर से सीधा आकर के यहां कोई बन जाए ऐसा होता नहीं यहां तो हमारे चार वाघों भी गुरु परंपरा चारवाग जो नास्तिक है उनकी भी गुरु परंपरा सांघ्य योग दर्शन इत्यादि आस्तिक नास्तिक दर्शनों के सभी ने अपने गुरु परंपरा मानी है तो आप बिना गुरु परंपरा के कौन से कहां से लाओगे हा ये ऐसा हो सकता है कि आप वहां से चोरी किया यहां से चोरी किया आप उनका नाम उल्लेख नहीं करना चाहते यही तो चोरी है सब जगह सीखा और मानते अपना यह मेरा ऐसा माना मेरा मेरा कुछ नहीं वो किया वहीं से और करने के बाद भी मानना यह बात अलग है किंतु होता ऐसा नहीं है कोई ना कोई गुरु का होता और किसी जो बड़े महात्मा होंगे ना उनके जाक, जाकर के आप आपके कौ, गुरु कौन है ऐसा पूछो तो उसको अपमान मानते वो अपना अपमान मानते हैं कि आप आ, उनके गुरु पूछ लिए अपने आप को सिद्ध पुरुष बनकर बैठा है आप जाकर के उनको गुरु कौन है करके पूछो तो वो अपमान मानते हैं ऐसी घटना हुई है अपमान मानते और आप आश्रम से बाहर कर देंगे ये हमको मानता नहीं है ऐसे करके बाहर कर देंगे ऐसा होता इतने आ, मैंने उनके विचार इतने बिगड़े हुए हैं ऐसा गुरु के बारे में पूछना ही नहीं साहब तो गुरु है नहीं वो स्वयं सिद्ध है ऐसा तो इसीलिए ये सब परंपराएं अवैधिक मान करके विद्यांधर गोचर फल विद्यांधर से प्राप्त होगा ऐसा हम मानते हैं इसीलिए का फल विद्यांदर फल, विद्यांदर फल भी अलग होगा विद्यांधर से होगा इससे ये फल होगा ये छात्र ने कहा उससे वही फल होगा उसको आप अन्यत्र नहीं ले जा सकते इसीलिए मुक्ति में यह सब अप्राप्ति है अदयव दूषित इसीलिए उसको लेकर के भी जो वेदांत एकदेशी द्वितियों को लेकर के भी यहां कोई निर्णय करने की आवश्यकता ही नहीं है ये प्रकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो तो आता ही नहीं है वो प्रसंग ही नहीं है वो तो और कुछ कर रहा है तो और कुछ फल मिल रहा है उसके बारे में हमारी चर्चा ही नहीं हम क्यों करेंगे चर्चा उसके लिए अभी और सूत्र लिखना पड़ेगा अब जो वर्तमान में जो परंपराएं चल रही है उनका क्या दोष है क्या सब कुछ है ये इसके लिए तो अलग ही लिखना पड़ेगा उसके लिए यहां से आप सूत्र देखो और इसमें जो निर्णय लिया इसी इन तर्कों के आधार पर आप चिंतन करो तो हो जाएगा अच्छा वैसे तो आजकल जितने भी चल रहे हैं ना इसका तो इस प्रकार से तर्क करके खंडन करने के कोई गुंजाइश ही नहीं उतना कुछ है ही नहीं उसमें जिससे कि आप इस प्रकार से अध्ययन करो तर्क करो फिर वाक्यार्थ करो उसको खंडन करो उतना है क्या उसमें, उसमें कुछ नहीं है वो तो सब ऊपर ऊपर की बातें हैं तो वैसे ही होता जाता है और लोगों को मालूम होता जाता है अपने आप तो इसलिए वो वो भी है नहीं क्योंकि शास्त्रीय ढंग से शास्त्रार्थ करने के लिए वो भी शास्त्रीय होना चाहिए वो शास्त्रीय होगा तो शास्त्रीय हो तो शा... शास्त्रार्थ हो सकता है बाकी नहीं तो क्या होता है तो केवल आप खंडन मंडन कर सकते हो बस इतना ही और कुछ नहीं होता है आदूषणवाद अप्राप्तेश्च कि जब दूषण नहीं बनेगा तो उसी की प्राप्ति यहां नहीं है यानी उनके परंपरा के अनुसार यहां जगत व्यापार वर्ज्य और भोग सामे इत्यादि का जो विचार चल रहा है इसका उनके साथ कोई संबंधी बनेगा नहीं दूषण की आवश्यकता नहीं तो दूषण क्यों करेंगे स्वरूपम अंगीकृत्या धर्मांतर दूषण संभवे भी तथा इसी प्रकार वो स्वरूप को मान करके किसी न किसी प्रकार के स्वरूप को मान करके एक धर्मांतर का विधान मानने पर भी मुक्ति स्वरूप ऐसा होता है ये स्वीकार करते कोई भी बात स्वीकार करता हो तो स्वीकार करके एक धर्म विशेष का यहाँ दूषण दे रहा है इत्यादि भी यहाँ संभव नहीं है इसको भी आप ऐसे ही मान लेना चाहिए क्योंकि चर्चा के विषय यहां नहीं हो तस्मात कार्य ब्रह्म प्राप्ति ही सगुण विद्या विषयिका इम सिम इसीलिए ये जो कार्य ब्रह्म प्राप्ति है ये कार्य ब्रह्म प्राप्ति और कोई साधन से नहीं है कितने भी साधन हो उन साधनों से ये कार्य ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती कार्य ब्रह्म प्राप्ति तो सगुण विद्या विषय का सगुण विद्या को विषय करती है और उसका फलस्वरूप है अब पांचरात्र को पूछो कि आपके पांचरात्र सिद्धांत के अनुसार साधन करने से हिरण्य प्राप्ति होती है वो बिल्कुल मना करता बोलता नहीं होता है हमारे तो वासुदेव की प्राप्ति होती है जैसा बताया वहां वो प्रकृति आदि से विलक्षण स्वरूप में सब प्रकृति जिसमें लय होते है, ऐसे वासुदेव को हम प्राप्त करते हैं तो वो मानते हैं वहां हिरण्य की चर्चा ही नहीं होते वो तो मानते ही नहीं फिर आप कैसे बोलिए और शैवों को पूछो कि ए, आपके जो शैव सिद्धांत है उसी को अनुसरण करके पार्श्वपद सिद्धांत है उसका अनुसरण करके साधन करने से हिरण्य गर्भ ब्रह्म की प्राप्ति होती है कार्य ब्रह्म बोलते हैं कौन कार्य ब्रह्म कौन अवर ब्रह्म अब कुछ नहीं है वो तो परमेश्वर को प्राप्त है परमेश्वर जो उनका परम शिव है वो परमेश्वर पशुपति बोलते हैं उनको पशुपति को प्राप्त करता है अब वहां का कार्य ब्रह्म क्या ये सब नहीं है वो मना करता शागते उनको पूछो वो कहीं मानेगा क्या वो तो मानता ही नहीं कार्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म अवरभ ब्रह्म कुछ नहीं है उनके लिए हिरण्य है ही नहीं तो आप कैसे बोले उनका कोई कोई भी आप ग्रंथ उठा करके देखो उनमें इसमें चर्चा ही नहीं है वो बोलते है नहीं तो इसलिए आप कैसे कहेंगे ये, ये तो कोई ब्रह्म में जाएगा नहीं वो अपने अपने लोग बना के रखे वो वहां जाएगा जहां बनाया वो वहां जाएगा ब्रह्म तो नहीं जाएगा इसीलिए इसके साथ खिचड़ी मत बनाओ जो वैदिक प्रक्रिया है वैदिक प्रक्रिया में जो वेद के अनुसार अभी विचार चलते आ रहे हो उपनिषद वाक्यों के अनुसार उसको वैसे के वैसे रखना है आप दूसरा साधन करना चाहते हैं आपको कोई मना ही नहीं करो अब करने के बाद में जब समझ में आ जाएगा इसमें सब सब ये समस्या है तो आप फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो ठीक है नहीं आते हैं तो आपका प्रारंभ अब क्या कर सकते इसमें झगड़ा करने के बाद नहीं लेकिन इधर ले जाके वहां लेकर करके मिला करके खिचड़ी मत बनाना इसलिए कहा कि वो मिश्रित नहीं होगा वो तो वो तो नहीं इधर आएगा इधर वाला उधर जाएगा नहीं होता है वो अलग अलग ही होता है तो हम वैदिक परंपरा को इसलिए मानते हैं क्योंकि ये परंपरा से आई हुई है और ये विद्या समय से निश्चय की हुई विद्या है यानी समय के अनुभव में समय के क्या बोलते हैं उसमें परखा हुआ है तो इसमें और कोई दोष होने की संभावना नहीं हाँ तो वो उसी को ऐसा ही मान करके हम करते हैं इसलिए कहा कि ये सगुण विद्या विषय का ये कार्य ब्रह्म प्राप्ति और कुछ भी इसमें जोड़ने का प्रयास मत करिए ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए ये अंतिम में शारीरिक न्याय संग्रहकार ने कहा अब उनके अपने टीका को समाप्त करने के लिए एक श्लोक लिखते हैं शारीरिकणाम न्यायानाम सप्तूनशद्वयम प्रकाशात्मु नींद्रेण निर्णीदम नायवेदिना कि ये कहते हैं कि हमने ये, ये लिखा है प्रकाशात्मी अपने नाम लेकर के बोलते हैं मुनी प्रकाशात्म उनका नाम है और सन्यासी होने के कारण मुनि कहा प्रकाशात्मी निर्णीदम न्यायवेति ना ऐसा निर्णय किया और प्रकाशात्मुनि कौन है बोलते है न्यायवेति है न्यायशास्त्र जानने वाले न्यायशास्त्र मे ये जो न्यायशास्त्र वैशेष न्याय इतना नहीं जो युक्ति से जित यहां निर्णय लेना चाहिए वो उन युक्तियों को वे जानते हैं और इसका सब अध्ययन किया है यानी मीमांसा वेदांत न्याय सभी का अध्ययन किया और कैसा निर्णय कहा कैसा लेना चाहिए ये जानने वाले प्रकाश आत्म मुनि के द्वारा यानी प्रकाश आत्म मुनि जो मैं हूं मेरे द्वारा ये निर्णय हुआ है एक तो प्रकाश आत्म मुनि के द्वारा ही रचित श्लोक ये हो सकता है अथवा बाद में उनके कोई शिष्य आदि ने इसमें लिख करके उनका नाम और यह ग्रंथ को सुरक्षित रखने के लिए यह रखा हो ऐसा हो सकता है तो शारीरिक नाम न्यायानाम यह न्याय किस प्रकार का न्याय का यहां प्रस्ताव किया है तो शारीरिक न्यायों का यह शारीरक न्यायों का यहां प्रचार विचार किया यानी वेदांत शास्त्र में जीव आत्मा के संबंध में विचार है आध्यात्मिक विचार है या आध्यात्मिक विचार का यहाँ प्रस्ताव है सारे आध्यात्मिक विचार तो आत्मा के संबंध में तो शारीरिक मीमांसा स्था शास्त्र इसका नाम है इसलिए कहा यह शारीरिक न्यायों का यहां विचार किया तो ये शारीरिक न्याय का अर्थ क्या है कि एक एक अधिकरण एक एक न्याय इसको इसलिए न्याय बोलते एक एक अधिकरण में एक प्रश्न समस्या उसका उत्तर ऐसा दिया है पंचावय अधिकरण है वो पंच अवयों को लेकर के ये विचार किया गया है तो इसीलिए वो पंच अवय युक्त एक अधिकरण को एक न्याय कहा जाता है तो ब्रह्म सूत्र में कोई भी सूत्र और अधिकरण लेके हम उसमें क्या निर्णय आया ऐसा चिंतन करते समय उसको एक न्याय ही बोलते हैं मीमांसा में भी अन्यत्र अन्यत्र भी सब ऐसा ही है जो अधिकरण व्यवस्था के अनुसार न्याय किया इसीलिए इसको शारीरिक न्याया नाम कहा क्योंकि अन्य मीमांसा इसलिए यहां शारीरिक न्याय कहा तो कौन ते कितने न्याय बनाए यहां बोलते हैं सप्त न्यून सद्वयम यह संख्या का प्रतिपादन करते हैं। तो ये संस्कृत में संख्या को अलग सीधा बोलते हैं तो सप्त न्यून सद्वयम इसका अर्थ क्या हुआ कितना है यह देखे। देखे। क्या सप्त न्यून सात कम न्यून का अर्थ कम होता है सात कम है सतयम दो सौ के लिए तो दो सौ के लिए सात कम हो तो कितना होगा ये बुद्धि होना चाहिए समझने के लिए तो 9193 हो गया वैसे कहीं 92 मिलेगा आपको कहीं 93 मिलेगा तो अभी शारीरिक नया संग्रह के अनुसार 93 होना चाहिए क्योंकि कभी कभी एक बड़ा अधिकरण को दो मानते हैं ऐसा एक दो अधिकरण है जिसमें अधिकरण विभाग में पक्ष है अलग अलग पक्ष है तो उसमें कभी 92 बोलते हैं 93 बोलते हैं तो इन्होंने बोला 93 हमने किया है ठीक है 193 नाइन्टी तो इतने अधिकरणों का यहां विचार हुआ है यह स्पष्ट है इसका अर्थ क्या है अनेक सैकड़ों साल से यह ग्रंथ का रूप ऐसा ही चल रहा इसमें कोई कोई जोड़ा नहीं और कोई जोड़ने का प्रयास नहीं करेगा जो सच्चा होगा जो आचार्य होंगे या जिस जो अध्ययन करते हैं प्रकाशन करते हैं जो मूल में कभी भी अपनी तरह से कोई शब्द नहीं जोड़ते जो मूल जैसा है वैसा लिखते हैं अब पाड़ भेद मिलेगा तो उसको भी लिखेंगे अब कहीं कहीं जैसा टिप्पणीकार कभी कभी कहते हैं यहां ऐसा होने से उचित है या ऐसा होने से अच्छा है इस प्रकार अपना अभिप्राय व्यक्त करते हैं वो कर सकता है लेकिन मूल में कोई जोड़ करके या तोड़ करके बिगाड़ेंगे नहीं ऐसा बिगाड़ने पर ओ, बहुत बढ़िया आपत्ति आ जाती है और इसी के अनुसार बहुत सारे टीकाएं पहले से बनी हुई है आप नए तरह से अपने जोड़ करके बनाएंगे तो कोई मान्य ही नहीं होगा उसको कोई स्वीकार ही नहीं करेगा क्योंकि ऐसा बताया स्पष्ट रूप से बताया तो इस प्रकार से यदि श्रीमत् अन्य अनुभव पूज्यपाद शिष्य से परमहंस परिवराज काचार्य से श्रीमद भगवत कृतौ श्रीमचारीरिक मीम साष्य सा न्याय संग्रहे चतुर्थाध्याय से चतुर्थ पाद तो चतुर्थाध्याय चतुर्थ पाद का एक मैंने न्याय संग्रह रूप जो टीका है या टीका कहिए ये संग्रह सार कहिए उसको समाप्त किया तो प्रकाशात्म मुनि जी के गुरु कौन हैं इस पे कहते हैं अभी जैसा हमने बोला ना अब कोई लोग गुरु का नाम लेते नहीं और हमारी परंपरा तो गुरु का नाम लेकर के कहना भारतीय संस्कृति है ये जितने गुरु का नाम पिता का नाम नहीं लेते हैं ना ये कोई भारतीय संस्कृति में रहने लायक नहीं है कारण क्या है हमारे संस्कृति में देखिए कि पहले तो गोत्र समझा से होता था गोत्र जिस गोत्र में आते उस गोत्र से होता है या गोत्र प्रवर के नाम से कहे जाते हैं जो गोत्र में सबसे उत्तम हुए हैं गोत्र प्रवर होते हैं एक एक गोत्र में कभी दो तीन चार ऐसे गोत्र प्रवर मिलते हैं और वो तो गोत्र तो वैदिक काल में चलो स्मृति काल में वैदिक काल में रहा फिर धीरे धीरे वो समाप्त हो गया और उसके बाद वो गोत्र के लेकर के नाम लेकर के पीछे जोड़ने लग गए जैसा कुछ जोड़ते थे वो भी चला गया और उसके बाद में पिताजी के नाम लेकर के अभी भी जो आ, लिखते हैं यानी जो ऑफिशियल लिखते हैं जो भी शासनिक कार्य होगा और अन्य कार्य होगा उनमें पिताजी का नाम पहले और बाद में अपने नाम लिखेंगे यदि दादाजी है तो दादाजी का नाम भी लेते हैं तो पिताजी दादाजी ऐसे लंबा नाम लिखना पड़ता था वो हाँ। तो किसी किसी को देखा है उससे लंबा रहता नाम वो एक पार्क का मतलब एक पन्ने का अधाई हो जाता उनका नाम लिखते लिखते ऐसा होगा वो तो उसने परम्परा के सभी का वो नाम लेकर के आदर दे करके ऐसा कहा था उससे क्या होता है वो व्यक्ति पक्का है मालूम होता है और दूसरा सुनने वाले को भी मालूम होगा ये कौन से जाति का कौन से वर्ण का क्या कार्य करता है इनके पिताजी क्या थे दादाजी क्या थे सारा मालूम होगा फिर वहां कोई प्रश्न ही करने की आवश्यकता नहीं ऐसा होता था और वो तो हो गया ग्रस्तों के विषय में जब तक आप संन्यास आदि नहीं लेते तब तक ऐसा होता पिताजी का नाम से होता है आजकल भी लगाते हैं कहीं कहीं पिताजी का नाम लगाते और बाकी तो छोड़ दिया कोई लगाना अभी छोड़ दिया वो पिताजी का नाम क्यों नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने विदेशी परंपरा को देखा अभी यहां जितने विदेशी आकर के 2000 क्या 200 साल तक करके गए हैं ना उन्होंने अपने अपने नाम लिखना जैसा देखा वैसा इन्होंने नकल कर दिया वो तो पिता के नाम नहीं लिखते वो पिता का नाम क्या उनका पिता का कभी कभी जो है निश्चय ही नहीं होता है कि कौन पिता कैसा क्या तो वो मादा के नाम ज्यादा लिखते आजकल ऐसा ही है उनके वहां पिता के से ज्यादा मादा का लिखते हैं तो पिता का नाम लिखना कुल का नाम लिखना ऐसा नहीं होता उनका सरनेम होता है सरनेम का अर्थ है वो जो काम करते थे या जिस इलाके में रहते थे ऐसे कुछ सरनेम अलग अलग प्रकार से बनाते हैं जो उनके परंपरा में जो नाम है उसी को लेकर के उसके काम को लेकर के नाम लिखा जाता है ऐसे करते थे और कई पद को लेकर के किसी का कोई पद है तो वो पद को भी सरनेम में जोड़ा जाता है ऐसे करके सर नहीं बोलते यह भी लगभग अभी चल रहा है कहीं चल रहा है कहीं नहीं चल रहा है कोई जोड़ता है कहीं नहीं जोड़ता खाली कोई नाम ही बोलता किंतु गुरु परंपरा में आने के बाद यानी सन्यास हो गया हो या उस प्रकार के कोई दीक्षा गुरु परंपरा में दीक्षा नाम जब आता है तो गुरु के नाम से या गुरु के जो परम गुरु है परम गुरु के नाम से परंपरा को जोड़ते हैं जैसे दशनाम परंपरा इत्यादि में जो जोड़ने का है तो दस नाम बनाए इसमें से कोई नाम उसमें जोड़ा जाता है इसीलिए यहां श्रीमद अन्य अनुभव पूज्यपाद शिष्य अन्य अनुभव इनके गुरु के नाम है पूज्यपाद आदर के लिए लगाए उनके शिष्य श्रीमद परमहंस परिवराजक आचार्य यानी जो दस नाम संस परंपरा में परिवराजक आचार्य बने हैं उनके जो प्रकाशात्मु है उन्हीं के द्वारा कृत ये श्रीमद शारीरिक मीमांसा भाष्य न्याय संग्रह नाम है उसका उसी में चतुर्थाध्याय का चतुर्थ पाद पूरा हो गया अर्थात वो संपूर्ण न्याय संग्रह भाष्य हो गया आगे भाष्य टीका फिर देख ओ पूर्णमदर्णमिदर्ण मुदस्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्य शांति शांति शांति सतगुरु महाराज की